अनेकर्थत्वाद धातुना धातुओं का अनेक अर्थ संभावना है व्याकरण में स्वीकृत सिद्धांत है इसीलिए विचित्री धातु कायन होने के बावजूद भी हमने उसका अर्थ कर दिया उपलब्धि होना अनुभव करना उपलब्ध निष्कृष्य एक मातृतत्व संसार धर्म मातृभावल अनेककार तत्व धातु न पुनः चित्ता इतनी संभवती क्योंकि जो है चयन करके यह अर्थ क्या तो संभव ही नहीं चराचरों में से चुन चुन करके आत्मा को निकाल लेगा यह अर्थ तो बिल्कुल तो संभव नहीं है चित्त पुनः न संभवती क्यों विरोधा जो व्यापक है उसको चयन का से करोगे परिचिन जो वस्तु है पुष्प आदि है उनका चयन किया जा सकता है अपरिचिन्न आत्मा का कहां से चयन करोगे आप कैसे करोगे विरोधा। इस प्रकार से पृथ्वी निष्कृष करके अपना आत्मत्वि संसार धर्मों से अस्पष्टत्वेन उस आत्मा को अनुभव कौन करता है धीरा धीमंद विवेकिनिवृत्त बाह्य विषयाभिला धीर कौन है जिनके हृदय में बाई विषय के अभिलास बिल्कुल समाप्त हो चुका है और यहाँ ऐसे लोग हैं रोटी के चक्कर में लाल पहन लेते नहीं रोटी नहीं मिली बाई विशेष तो है रोटी और उसके चक्कर में लाल पहन ले बताओ क्या है, है? ये दृष्टा लाभ ने संतुष्ट पर विश्वास नहीं रह गया परमात्मा कहीं ना कहीं से रोटी भेजेगा चिंता क्यों कर रहा नहीं भेजेगा चलो उपवास करा रहा है ऐसी भावना क्यों नहीं कर सका और रोटी के लिए ही लाल पहन लिया जगत प्राप्त करने के लिए लाल पहन लिया क्लास में रहकर पढ़ने के लिए कोई लाल पहन लेता है अरे क्या मूर्ख है बाहर आकर करके पढ़ो क्या नहीं करो वहां रहने से कोई तुम्हारा बुद्धि में घुस जाएगा तेरे बुद्धि में घुसना है तो बाहर आकर के जाके पढ़ सकता नक्षत्र को दिखा करके असल है कर वहां पढ़ने के लिए नहीं जाना है दोनों टाइम भंडारा होता है को तो पैसा बटोर में इसलिए जाते और कोई काम नहीं पढ़ने के लिए कौन जाता है कोई नहीं जाता पढ़ने वाले जितने जाते इसलिए अब जाते पहले क्यों नहीं जाते थे 20 साल पहले उससे तो बहुत महात्मा जी क्यों नहीं जाते थे तो दोनों भंडारा नहीं था दोनों टाइम भंडारा था एक टाइम भी भंडारा नहीं होता था महीना में तीन चार भंडारा था कौन पढ़ने के लिए अब कहा जाता है जो पढ़ने आएंगे वो सबको भोजन मिलेगा भंडारा में चलो आप सब भीड़ हो गई हॉल भरने लग गया <laughs> जाएंगे तब दस तो दस बीस रूपये तो मिलेगा ही सुनने को चलो कुछ सुन भी लिया कुछ खा भी लिया ऊपर से नोट भी मिल गया क्या ऐसे लोग, ऐसे लोग लोग है ऐसे लोगों ऐसे लोगों से कोई लाभ थोड़ा झीर नहीं अविवेकी लोग हैं धन के लिए फिर सुदान तो के लिए लाल को पहनते हैं और ऐसे कार्य करते हैं वो तो अविवेकी विवेकिना निवृत्त वायु विषय अभिलाषा जिनकी हृदय में वायु विषय की अभिलाषा निवृत्त हो चुकी है ऐसे जो लोग होते हैं उनको विवेकी कहा जाता है उनको को धीमत धीर कहा जाता है प्रेत्य मृत याद आता हमको एक बार ओंकारेशन जब थे बहुत बड़े वहा आश्रम है करोड़ों रुपयों का संस्था है उसके महान का शरीर अचानक हार्ट एटेक होकर महाराज जी के पास आए कोई तो ऐसा अच्छा विद्वान महात्मा हो तेने उन्होंने कहा कि भाई आप संन्यास दे करके उनको बिठा बिठाएंगे ब्रह्मचारी तो नहीं चाहिए आप कई लोग मेरे पास आए अरेन करो छोटी रख लो तुरंत तो <laughs> आप तो ये विद्वान हो सबो स्वामी जी भी आपको चाहते हैं ऐसे करो चोटी रख लेना और स्वामी के सामने मूर्खों को दिखा देना संठा देना तुम्हें गति में मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता ऐसा तो सन्यास हो गया एक बार हो गया अब गद्दी के लिए छोटी रख दो बार और दोबारा दो सन्यास लो हैं लोग ऐसे गलत प्रेरणा देने वाले मिलते हैं और हमने कहा महाराज से सीधा देखो ऐसे लोग बोल रहे हैं आप क्या राय है सामने ने जान के हमको कहता तुम्हारी इच्छा हो तो वैसे कर लेना मेरी इच्छा नहीं है आपकी इच्छा पूछा हो इसीलिए मूर्खों के कहना मानना चाहिए शास्त्र क्या क्या हो रही क्या कह रहे मूर्ख साफ़ मूर्ख छोड़ो अपना सोचो ये शास्त्र पढ़ रहे हो हो पढ़े पढ़ भी रहे हो जिसमें बारे में भी सोचो विवेक की गई कर्तव्य अपने जितनी हो सकता है जितनी शास्त्र अनुसार चलने की कोशिश करेद लालस के अवसर कहीं मिल जाते हैं एक ने कहा आप गणेश निकेतन आश्रम में और सापा के बोला हमारा चेहरा बोनो भारती टाइटल कर लो नाम ही रखेंगे शांत राम रख दूंगा भारतीय बना दूंगा तुम तो महंत बन जाओ हमारा आश्रम मैंने मैं से बाहर करेगा भगवान की परीक्षा हमारे भी लिए कई बार ऐसे मौका मिला एन हमने कहा नहीं वृक्त मंडली वाला जब फुट हो गया वो लोग आए हमारे मंडी का मंडेश्वर बना देंगे आपको लेकिन आपको गंगे के नाम पर सुन्ने से देव टाइटल होना पड़ेगा मेरे ये टाइटलों के झगड़े की काने से बार बार से थ्या <laughs> कहते हो और फिर और देव नाम होना जरूरी है तुम्हारे मंडी के मंडेश्वर बनने के लिए क्या हमने कह जाओ यहाँ से ऐसे कई बार हो गया भगवान कृपा से कभी सेगमगाया नहीं लो लालच नहीं बिगड़ा ठीक खाने पे है अभी तक उसकी कृपा है गुरु कृपा कृपाश्वर कृपा सभी कृपा से होता है तो आदमी तुरंत फसल जाता है अस्मात् शरीर मर शरीर से, कर कर से अनात्म लक्षणा जो की अनात्म रोपाए से व्यावृत्त मात्म अव्यावृत ममत्व अहंकारा जिनकी जो अहंकार ममत्व सब मिट चुका है ऐसे संता हा, ऐसा होकर के वे अमृता अमृता मैंने अमृत धर्मान नित्य विज्ञान अमृतत्व स्वभाव नित्य विज्ञान जो अमृतत्व स्वभाव है को तदरूपयोग प्राप्त कर जाते हैं इसलिए वहां पदभाष्य में क्या गए थे अमृतावं बने ब्रह्मयु बवंती यथाउक् मंडके भ्रमित ब्रह्मयु बवंती थी ऐसे वहां कहा था इस प्रकार से द्वितीय खंड पर विचार पूरा कर देते हैं तृतीय खंड का आरंभ करते ब्रह्म देवे हम विजिज्ञ ब्रह्म ही देवताओं के लिए विजय को प्राप्त किया था इत्यादि है ब्रह्मण दुर्विज्ञी तो यत्ना क्यार्थ था मेरे ख्याल से यहां भी अवतरणिका में तीन विकल्प देंगे पहला विकल्प के लिए पहला सूत्र आरंभ होता है बाईसवा सूत्र है बाईस ये अवतरणिका में विकल्प बात सूत्र होने से बाईस और बाईस का बाईस 22 और बाइस 22 क बाइस ख ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू बी ऐसे तीन सूत्र मांग लेंगे तीन सूत्र है उसको अलग अलग नंबर नहीं देंगे क्योंकि अवतरणिका का सूत्र ही यह क 22 ख बाइस ग ऐसी दुर्विज्ञाधिकार था शातनाथ तीन उपासनाथ होत्र पहला सूत्र आरंभ हो रहा है ब्रह्मणो दुर्विज्ञाउक् यत्नादित्यार्थ था क्यों ये अर्थवाद आया कथा कहानी शुरू कर दिया एकदम आपने सब ब्रह्म हो गई कहानी फल भी बता सब समाप्त हो गया क्यों आप आरंभ कर रहे कथा को कदे दिखाने के लिए ब्रह्म दुर्विज्ञ इस बात का उक्ति के लिए दुर्विज्ञता उत्न आधिक्य विशेष यत्न की अपेक्षा भी है यह दिखाने के लिए लो जान लो हो गया काम कुछ करना नहीं कह रहे भाषिकार यत्न आधिक्यार्थ आख्याय का एवं आरभ्य श्रुति श्रुति तो यत्न की आधिक्यता को बताने के लिए आख्याय का आरंभ कर रही है अब अदाव कैसे माने उन लोगों की बात जो कहते हैं जान लो में ब्रह्म और कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाषा सूत्र बना दिया यदि प्यार था ये अधिक प्रयत्न की अपेक्षा है अच्छा, संपन्न हो करने के बाद भी श्रवण का निरंतर अभ्यास की जरूरत अभ्यास यहां पर यत्न आदि सुन लिया जान लिया समझ लिया कितने से नहीं होता अनुभव करने तक आपको लगातार इसमें लगे रहना है ये दिखाना चाहिए समाप्त ब्रह्म विद्या देखो वास्तव में दो खंडों में ही ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई और कहना कुछ बाकी नहीं रह गया ये अधीन पुरुषार्थ जिसकी अधीन परम पुरुषार्थ मोक्ष है वह ब्रह्म विद्या जिसके बारे में जो कुछ कहना है कहकर पूरा कर दिया गया ब्राह्मण दुर्विज्ञता उसे आगे तीसरी और चौथे खंड के द्वारा इस ब्रह्म की दुर्विज्ञेयता के बारे में कथन करना चाहते ठीक है दुर्विज्ञेय तो क्या हो गया इसका दुर्विज्ञ जानने से क्या लाभ होगा क्या दुर्विज्ञेयता का कथन करने का लाभ यह है कि आपको याद दिलाने के लिए तद विज्ञा ने कथन लुंडा इति उसके विज्ञान के लिए किस प्रकार से मैं कर सकूं यह यह जानने के लिए, यह जानकारी के लिए लिए जानकारी ही है। नाम यत्न न हो जाता किम जो आक्षेप क्यों नहीं करेगा आदमी जब जान लिया ये चीज दुर्विज्ञ ही है और इसके बिना मोक्ष भी नहीं होने वाला इसको अनुभव करना जरूरी अपने स्वरूप को आत्मत्वे नवि स्वरूपत्व न यह अनुभव करना जरूरी है इस अनुभव करने के बिना मोक्ष नहीं होगा ये अच्छे दबे बोल चुके हैं जब ये जान लिया है आदमी तो क्यों नहीं वो प्रयत्न करेगा किस प्रकार है आक्षे आक्षेप क्यों नहीं प्रयत्न करेगा यत्न अधिक क्यों नहीं कर सकेगा मन अवश्य ही करेगा ताज विज्ञान में ते ब्रम को जानने में वह व्यक्ति यत्न की अधिक यत्न क्यों नहीं करेगा अवश्य ही करेगा अवश्य कर्तव्यता तो स्पष्ट कर दिया दूसरा सूत्र इसी 22 का, 22 का 22 22 बाईस 22 ए और ट्वेंटी टू बी समाज अर्थवा अभिमान सातना समी दीक्षा आदि का विधि करने की इच्छा से यहां पर यहाँ आमना या आमनाय है क्योंकि एक ऐसा निर्णय ले लिया क्योंकि अग्नि वायु का अहंकार को काट दिया गया है शमन किया गया इसलिए यावर या का अहंकार का शमन नहीं होता तब तक, तक आपको प्रविद्या प्राप्त नहीं हो सकती लेश मात्र भी अहंकार रहेगा तो वापस लौट जाएगा अग्नि और वायु के समान और जो कहता है अहंकार छोड़ जाता है जब गया इंद्र ने क्या हुआ गायब इंद्र ने देगा क्या हो गया वो तो कह रहे थे तो बात भी हुई उनकी परीक्षा ली गई ना हमसे बात ना हमारी परीक्षा एकदम गायब इतनी मेरी तिरस्कार मैं उनसे घटिया हो गया मेरे से बात भी नहीं हो रही मैं तो राजा हूँ उन लोगों का और मेरे नौकरों के जैसे नौकर है वो बेचारे और उनसे तो बातचीत कर ले ब्रह्म कोई देवता ने यक्ष देवता ने और मेरी इतनी तिरस्कार बात भी नहीं हो रही तो आपने अहंकार स्पर्श जब हो देखा कि मेरी इतनी बेकदर हुई है का मतलब है कि मेरे अहंकार मुझे त्यागना चाहिए तभी अक्ष मेरे से बात करेगा मैं राजा हूँ ये भाव जब तक तो मैं त्यागूंगा नहीं तब तक नहीं जान सकूंगा मुझे इस को जानना है तो मुझे जिज्ञासु होना पड़ेगा ऐसा था तो धर्म जिज्ञासा है मुझे जिज्ञासु होना पड़ेगा तभी मैं इसे जान सकूंगा जब जा मैं राजा रहूंगा तो नहीं जान सकता अपने राजत्व को त्याग करके जिज्ञासित्व को जो अपनाया उसने तब जा करके वह हिमवती प्रविद्या प्रकट होती है ये कथा के आधार पर कह रहे हैं अभिमान सात नमाधि अर्थवाद समाधि ब्रह्म विद्या साधन विधिक्सित समाधि को ब्रह्म विद्या का साधन के रूप में विधान करने के लिए इच्छित अगर तोयम अर्थवाद आमनाया उसके लिए ही यह अर्थवाद का पाठी कर रही है नहीं समाज साधन रहितस्य अभिमान राग द्वेश भ्रह्म ज्ञान क्योंकि समाज साधन से जो रहित है और अभिमान राग द्वेश आदि से जो युक्त है वह व्यक्ति ब्रह्म विज्ञान को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान नहीं माना जाता है वह है है, जिसके अंदर संपत्ति नहीं है और अभिमान से युक्त है वह व्यक्ति ब्रह्म विज्ञान के अधिकारी ही नहीं है ये स्थापित करने के लिए यह तो कथा आरंभ हुई है किन अधिकारी होता है वास्तविक बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वा ब्रह्महा क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा स्थिति है उसी के द्वारा ब्रह्म ग्राही होता है ग्राह्यत् ब्रह्मण के न्यावृत बाथ्यात ग्राह्यवाद व्यावृत्त जिसके अंतकरण में बाह्य विषयों के प्रति मिथ्यात् प्रत्यय निश्चय हो गए बाये लेकर व्यावृत्ता मानी निवृत्ता व्यावृत्ता मैंने निवृत्ता ब्रह्म बाये गोचर बाह्य विषया मिथ्या प्रत्यादि गोचर अभिमादिपा बाये विषय जो मिथ्याभिमानिथ्या प्रत्यय है, है अर्थात देहेन्द्रिया में आत्व जो बुद्धि है वह प्रत्यय वह अभिमानूपा निवृत्त है निवृत्त हो सकती है वह व्यक्ति को कहा जाता है इति, तस्त ऐसे वे ग्राहिया। तेन यद्रमण उसी अधिकार अधिकारी के द्वारा यह ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है दूसरे से नहीं यह स्थापित करना चाहते हैं ले इसके करके कथा से कैसे निकाला जयाभिमान सात अग्निदियों का जय का जो अभिमान था इस विजय के प्रति हम ही कारण है यह जो अभिमान था उसको उन्होंने काटकर फेंक दिया ततश्च ब्रह्म विज्ञानम दर्शेती अभिमान उपमे उसके बाद और आगे क्या हुआ का आदिमान अभिमान के इतना ही नहीं बल्कि अभिमान उपमे इंद्र का अभिमान के जो उपषम हुआ तब ब्रह्म विज्ञानम दर्शे तब ब्रह्म विज्ञान को जो दर्शाया गया है यह आख्याय के द्वारा किसका मतलब तब ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति को दिखाया है इस शि ने तस्माद तो ये समाज है इसलिए समाज साधन विधान अर्थवादी अवश्य है समाज साधनों का विधान करने के लिए ही यह अर्थवाद है इस प्रकार से हमारे निश्चय है बाईस ग्री ट्वेंटी टू सी एबीसी। तीसरा सूत्र तीसरा सूत्रावतरण का ही है सगुणोपासनाथ व अपोदित सगुणोपासनाथ अथवा तो तीसरा पक्ष है उपासना के विधि है ना नाथ अधिदेवतम ऐसे करके अधिद और अध्यात्म उपासना हुई है इसलिए संपूर्ण आख्याय का जो व्यक्ति पूर्व खंडोक्त निरुण ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं है वह व्यक्ति के लिए सवुण ब्रह्म की उपासना की विधि करने की इच्छा से यहाँ पर जो है कहते वहां के सवण ब्रह्म के बारे में कैसे निर्णय हुआ क्योंकि वहां अपोधित ऐसा निषेध कर दियो उपास उपास उपास दिया उपासना पूर्ण दो खंडुण ज्ञान का प्रदर्शन था वहां तो सुगुण को कोई गुंजाइश नहीं है अतय ये जो अगला दो खंड है जो उसके अधिकारी नहीं है मंद मध्यम बुद्धि वाले लोग उन लोगों के लिए उपासना का विधि करने हे तो के आरंभ हुई है तीसरी अवधि क्योंकि है इत्यादि के उस ब्रह्म के अंदर को निषेध कर दिया गया है अपोजित अनुपाष प्रत निषेध कर दिया गया इसलिए आप यही कहेंगे वह ब्रह्म तो किसी भी प्रकार के उपास्य नहीं है किसी भी प्रकार से वह ब्रह्म उपास्य ही नहीं है ऐसा आप आपने सोच सकता है तब तसै ब्रह्मणा ऐसा प्राप्त ऐसे पुरपात जब हुआ तब कहीं तस्व ब्रह्म सगुण अनिद्यापासनाथ उसी तो ब्रह्म का सगुणत्वोपासना ठीक है निर्गुणत्वोपासनीय है आवश्यक जब रहेगा निर्बाध स्वरूप जब उसको ग्रहण करोगे तब तो उपास्य कोटि में लिया नहीं लिया जा सकता है कोई और गुणों के विधान अधिदेव अध्यात्म च उपासना उसकी अधिदेव उपाधि और अध्यात्म उपाधियों को उपासना के लिए विधान करना चाहिए इत्युमर तो इस प्रयोजन को लेकर के भी अथवा इस प्रयोजन को लेकर के भी यह आख्याय का आरंभ हुई है उपासना भजनीय ऐसा व्याख्या भी किया है इधर से अध्यात्म भी आया है यहां पर आगे मंत्र में यह बात आएगा इस प्रकार से निगा के द्वारा अगले खंड के मंत्र व्याख्या आरंभ करते हैं ब्रह्मिंगा ब्रह्म देवे भी क्या लेना तो ये ब्रह्म शब्द ब्रह्मन का ब्रह्म शब्द प्रतिमा के वचन है नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ है ये तो ब्रह्मा हो तो पुलिंग होता तोलिंग भी नहीं है अब मानना पड़ेगा न पुंसलिंग है पोषण में ब्रह्मश् का दोर्थ मुख्य माना गया है एक तो वेद है और नहीं तीन माना गया एक तो वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है हुँ? दूसरा ब्राह्मण जाति को भी प्रयोग होता है और तीसरा निर्वण ब्रह्म को भी ब्रह्म प्रयोग होता है अब कॉन्शियस लिया जाए संशय हुआ या ब्राह्मण जाति को ले ब्राह्मण जाति कृपा से ये विजय हुआ है अथवा वेदों को सम्य वेद से क्या धनुर्वेद को बढ़िया पढ़ाता देवताओं ने। इधर बढ़िया पढ़ाते पीट करके सबको जीत लिया देवताओं ने। कोई जा सकती है, है देवताओं के लिए विजय को प्राप्त किया था अंतिम पक्ष लेना है हमने पहला जो पूर्व पक्ष है अंतिम वाला सिद्धांत पक्ष है उसके क्यों ब्रह्म ब्रह्म क्या लेना ब्राह्मण जाति नहीं वेद नहीं क्या किंतु पर लिया जाए लिंगा हेतु लिंगा ये सूत्र है ये सूत्र वाक्य इसके बाद क्या करेंगे आप तेईसवा सूत्र है आपका 23 सूत्र नंबर तेईस पर ब्रह्मिंगा यहाँ पर प्रश्न उठता नहीं आत्म त्रिपराध से कर लेना क्योंकि अन्यत्र परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा हो वो व्यक्ति इस अग्नि आदि इस प्रकार से अभिभूत करके परिभूय अग्निया कैसा ईश्वर परमेश्वर से अन्यत्र, अन्य अन्य अन्य मतलब पुरुष तो परिभू अग्नि आदि इन अग्नि आदिओं को दबा करके एक घास को वज्री कर तुम अवज्रभूता घास को वज्र के समान अवज कर तुम यदि वज्र कर तुम ना अतज अतत को तद्भूत कर दिया अवज को वज्र कर देना अभूत है ना वज्री कर तुम सामर्थ्य नहीं हस्ती सामर्थ्य नहीं हो सकता इस परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा में दूसरे में यह सामर्थ्य नहीं हो सकता इसे न अन्यत्र माने अन्य अन्य कोई कोई कोई भी भी भी जिस किसी चीज़ चीज़ चीज़ में चीज़ में चीज़ में किस प्रकार परिभूत करके तृण को वज्र के समान कर देना का सामर्थ्य नहीं हो सकता कैसे निकाला क्योंकि आ मंत्र में कन्न शशाक दब नश का शशाक बहुत वेग से भागा फिर भी इसको जला नहीं सका इसे होता है सामर्थ्य उसने परिभूत कर दिया इत्यादि लिंगा।, लिंगा।, लिंगा क्या है क्या न शाकु इत्यादि मंत्र यहाँ हेतु है लिंग है इस निर्णय करने में अतएव ब्रह्मशु बातची ईश्वर इत्यवसियत है ग्रम शब्द वा ईश्वरी है माया क्यों को प्राप्त करने वाला है ना विजय को प्राप्त करना होने से ईश्वर कर रहे हैं है? कहना भी है हमने। इसलिए ज्ञान भाषा ने यहाँ शब्द प्रयोग कर दिया ईश्वर नहीं अन्य था अग्नि तृणम दब नोत्साह आदा अन्य अग्नि त्रण वायुर्वाद तुम नो सत नहीं के अलावा अन्य किसी प्रकार से आप इन मंत्रों की व्याख्या नहीं कर सकते अन्यथा था व्याख्या तुम न शक्य तुम नक्यक्तम अब मिसुम नो सदे वायुर्वाद तुम नी ईश्वरी क्षेत्र को बन देते ये बन सकता है युक्ति है कि ईश्वर की इच्छा से ही यह घास वज्र के समान होना यह संभव है इसलिए ईश्वर के अलावा अन्य किसी प्रकार से आप इस पंक्त घटाना चाहें या ब्रह्म शब्द का कोई और दूसरा अर्थ लेकर के आप घटाना चाहोगे तो घटा नहीं सकते अन्यथा नहीं ऐसा अन्य प्रकार से नहीं हो सकता क्यों क्योंकि जो है अग्निकृण को जो नहीं जला सका नुत्साहते वायुर्वाद तुम नुत्साहते ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों को अन्य प्रकार से आप नहीं घटा सकते हैं एक ही रास्ता है यही है ईश्वर की इच्छा से है घास भी जो है वच के समान हो गया कहना उचित बनता है हनुमान जी का पूछ भी पहाड़ जैसे हो गया भारी पड़ गया इलाने जगह भीम भीम का अंगार को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने नाटक बचा था ना रास्ते में बैठ गए और पूछ खड़ा दिया रास्ते में अब बंदर का पूछे बूढ़ा बंदर है भीम को आज भाई जैसे आप भी ड्राइविंग कर दे तो थोड़ी जाएंगे कोई कुत्ते का पूछ रास्ते में चढ़ा दो दोगे है गाड़ी को कोशिश यही कर देना हम भले गिर गया कुत्ते का पूछ को नहीं नीचो लगनी चाहिए ना बंदर का पूछे कोई बूढ़ा बंदर किया हो उसने भी बेचारा भीम में पैंट पैंक करते ना आप जैसे हल्ला मचा हटाओ हटाए नहीं बंदर बहुत कोशिश किया अरे तुम तो मैं हटा बोला बंदर ने कोशिश किया नहीं हटा का हार तो गया हाथ जोड़ के मांगे माफी मांगा अपने अहंकार भी खत्म हुई तब तो हनुमान जी अपना असली बात बताए और संकल्प मात्र से खट वो छट गया इच्छा मात्र वज्र समान में कर दिया ना खिला नहीं सका भीम उसको जब तो हनुमान जी में सामर्थ्य हो सकता है ये तो सगुण ईश्वर है ये तो घास को वज्रग बना दिया तो कौन सा पड़ास आश्चर्य क्योंकि वो तो हनुमान क्या है इसका अंश है ना केवल यद्यू मत सत्तम श्रीमत ऊर्जित में बवा क्या समझा इसको तत्त ममा अंश और मेरा अंश मात्र जब अंश मात्र वे सात्विक अंश मित्र सामर्थ्य है तो पूर्ण ब्रह्म क्या सामर्थ्य कहते हैं उपपद्यते क्योंकि अभी ईश्वर तो, तो, तो प्रकट हुआ ही नहीं ना कथा में कहीं भी हो तो हेमवती आई केवल ईश्वर कहा आया इसलिए ये जो सामर्थ्य ईश्वर का ही है ईश्वर का अंश कोई दूसरा चीज का क्यों ना हो तब कहते हैं सिद्धि जगतो नियत प्रवृत्ते है तक ही ईश्वर की सामर्थ्य की जो सिद्धि है कैसे सिद्धि होगी जगतो नियत प्रवृत्ति है कोई कह सकता है श्रुति के द्वारा ही ईश्वर के यह सामर्थ्य सिद्ध यदि हो जाए फिर जगत की नियत प्रवृत्ति लिंग का अनुमान को क्यों सूत्र कर रहे हैं भाषाकर तो जवाब देते हैं बात सही है जब ईश्वर की सिद्धि श्रुति से सिद्ध है मायांत तो प्रकृति त्याग मायन तो महेश्वर जब कह दिया, दिया? उसे शंका करने का कर। और फिर उसके शंका किसने इसने उठपटांग खोपड़ी ने कर जवाब देने कोई जरूरी नहीं हम भाष्य एक सूत्र बना दिया एक अनुमान खड़ा कर दिया जगत और यह हेतु है ईश्वर सिद्धि के प्रति अनुमान बने जवाब देते हैं भाषणकार। श्रुति-स्मृति प्रसिद्धि में यद्यपि ईश्वर की सिद्धि श्रुति स्मृति आदि की, की प्रसिद्धि से ही हो गई है ऐसे कोई संशय नहीं मेरे को लेकिन कुछ कुतार्थिक लोगों को शास्त्र के अर्थ का प्रसिद्धि करने के लिए निश्चय करने के लिए मुझे अनुमान भी करके समझाना पड़ रहा है शास्त्री साफ साफ कहते देखो कि दुनिया समझती है जब तक तर्क के द्वारा उसकी संभावना को तो अनुग्रहित नहीं की जाती है तावत काल पर शास्त्र से प्रतिबंध भी हो बोले ईश्वर यानी फिर भी उसको निश्चय नहीं माने जा सकता है प्रतिबंधित प्रति करता हुआ शास्त्र तो ऐसे कोई कह सकता है जितने तुम मंत्र बोलोगे ना सब ईश्वर के बारे में जितने भी श्रुतियां है वो सबको अर्थवाद कह देगा क्या कर लोगे मान से कहते हैं तुम्हारे सारा वेदांतवाद तुम्हार क्या अर्थवादत्व तो शंका प्रतिब्व अर्थवादित की आशंका से सारी श्रुतियां ईश्वर को प्रतिपा करने प्रतिबंधित हो गई अब उस प्रतिबंध को हटाए कैसे हम? तब निश्चय आय शास्त्र का अर्थ बोधा जीश्वर तत्व को निश्चय करने के लिए नियमाय साम शास्त्रानुग्राह रूपम है शास्त्रानुकूलत तर्कदान मा कु तर्कदान शास्त्र के अनुकूल तर्क शास्त्र अनुकूल तर्क करना गलत नहीं है उचित है इसलिए शास्त्र अनुग्राह की शंका अर्थवाद किसी में कौन कर रहा है जो कर्म ही मानने वाला से क्या कहेगा ईश्वर विषय चेतना का शास्त्र है अरे कर्मरूपी ईश्वर की प्रशंसा है कर्म ईश्वर है कर्म बल देता है ईश्वर है कर्म फलदात्रत्व वजय फलदातृत्व कर्मरूप ईश्वर की तुम्हारे जितने भी का करने वाले है अतयवार तो ऐसा कोशा करता है मीमांसारी तो उसके लिए हमें अनुमान करके खंडन करना पड़ेगा नहीं नहीं उत्तर का न वो, उत्तर का वो तर्क है ना वो इस तर्क प्रदान वाले को तर्क ही काटना पड़ेगा नियमाया यम एवं शास्त्र एवं नियम आये करता यही वास्तव में शास्त्र वास्तविक ही अर्थ है कि निगमन करना है मुझे और निगमन पंचांग का प्रयोग के बिना नहीं हो सकता और पंचाव वाक्य क्या है परार्थानुमान परार है परार्थानुमान करने में पहले हमें स्वार्थानुमान होना जरूरी है और शास्त्र अनुकूल स्वार्थानुम रूपी सामर्दृष्टानु दो तो प्रकार के अनुमान अवीत में सामानुमान को किया जा है टिप्पणकारों के समझा रहे में समझो विष्टानुमान के तो के केवल विद्रेकी केवलान्वी और अन्वय व्यतिकी इन प्रकार के अनुमान होते हैं उनमें जो केवलत्व से व्यावृत है अर्थात केवल व्यति और केवलान्वित दोनों से रहित अर्थात उभयाप्तक जो होता है वही संतुष्टान तो संतुष्टाना टिप्पण नंबर दो में देखे कैवल्य परिहारेण कैवल्य परिहार का मतलब क्या है? केवल कैवल्य के केवल क्या है केवलान वही, केवल व्यति इन दोनों का परिहारेण इन दोनों का, इन दोनों का भाव द्वारा उभय विशिष्टतया उभयने अन्वय व्याप्ति और व्यति व्याप्ति उभय व्याप्ति विशिष्टतया का, तो की ना? आगे इस भी क्षामीका है तारक रक्षाम तो न्याय न्याय उस उस में यह बात कहा गया है लक्षण मूल मूलोक उन्हें मूल में एक और लक्षण का दृष्ट सा दृष्ट तो मीति अदा देश दो प्रकार का है दृष्टम और दूसरा ऐसे दो प्रकार का मान दिया ऐसे मूल में वहां उसी का मूल ग्रंथ में है क्या अनुमान दो प्रकार का है एक का नाम दृष्ट दूसरे का नाम सामने मनासी मैं अनुमान से विधाद्वैम दो प्रकार है पूर्वम प्रत्यक्ष योग्यार्थम तद अयोग्यार्थम पुत्र पहले वाला है जिसकी हेतु आदि प्रत्यक्ष के योग्य है और दूसरा वाला वह वा है जिसकी हेतु आदि के योग्य नहीं विशेष तो दृष्टम अथवा क्या कर दिया इसलिए पहला वाला का नाम विशेष तो केवल दृष्टम का क्या कर दिया विशेष तो और दूसरे का नाम पहले जो है वही बोल दिया साधम अनुमानम दो प्रकार अनुमान नित्य प्रत्यक्ष वाला कौन है उनके अनुमान करने वाला जैसे आप चक्षु का अपने अनुमान कर लिया आपने कभी देखा अंक को किसी का किसी का आंख तो दिखती नहीं ये तो पुतला दिखता है मांस खंड दिखता है ये तो आंख नहीं है जो देखता हो क्योंकि पुतला तो सबके पास अंधे का पास भी है वो कहा आंख खराब हो गया उसके पास यही पुतला है बिना चश्मा को भी नहीं देख पाता है तो सिर्फ पुतले कुंबले आँख को व्यवहार कर रहे हैं लेकिन असली आंख तो नहीं है जो असली आंग है उसे कोई देख ही नहीं सकता तो सारी इंद्रिया क्या है प्रतिद्रिय तो अनुमान किया जाता है आजकल तो कंप्यूटर जमाना आ गया नहीं तो पहले जमाना आज भी है अभी भी वो सिस्टम हनुमान वाला सिस्टम तो आज भी है आंख के मामले में डॉक्टर के पास जाओ और डालते जाएंगे हाँ पढ़ो पढ़ते जाओ बदलते रहते हैं आ जाएंगे हाँ पूरे से पर्सन पढ़ लिया इस ग्लास से तो ये ग्लास तुम्हारे लिए ठीक है नंबर लिख दिया सीधे आंख देखता तो देख लेना जाना उसमें डाले हाँ इतना तुम्हारा पावर है जाओ कुछ बार दिखती है नहीं वो कितना आगे हो गया कितना पीछे हो गया आगे पीछे होने का नाम तो शॉर्ट है ना शॉर्ट सेट एंड लॉन्ग सेट वो जो पॉइंट है वो आगे पीछे हो गया है इंद्री जो है जहाँ रहना चाहे उसे थोड़ा खिसक गया पीछे या आगे तो दूरी का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता सब समस्या आती है और उसको अनुमान से जान पाते वो डरते जाते हैं बदलते रहते हैं अब आप जहा अगर आप मेरी झूठ बोलने वाले हो जाए तो बेचारा क्या करेगा आप बिल्कुल सही आंक वाले हो और बैठे रहिए और डालते रहेगा नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है चलो ले एक लाइन पढ़ना परेशान हो जाएगा डॉक्टर इतना मोटा मोटा क्लास जाते फिर तो आप तुम पढ़ लेना तब क्या करेगा डॉक्टर आप कितना मोटा क्लास <laughs> में भी छूटे फिर भी ठीक आदमी को मिल जाएंगे इसे सब आपके अपने ऊपर है ना इसका मतलब उसको क्या जाना भाई डॉक्टर हाथ कुछ नहीं आप जितना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आपके ऊपर है निर्णित होता सारी इंद्रिया पतिंद्रिया सारी इंद्रिया कैसी हैं? हैं। उनकी जो अनुमान निधि उसका नाम ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है यथा जिस चक्षरा अनुमान किस कर दिया रूपाधि ज्ञान से रूपाधि ज्ञानम सकर्ण काम कार्यवाद घटाधि कि चक्षरे व्यक्म चक्षुरेवा रूपायश मध्य रूप से व्यंजगत् ऐसा अनुमान करके प्रशिक्षण हासिल करना पड़ता है